श्री माँ देवी चिर सधवा मार्ग में देवघर में उतरकर उन्होंने श्री वैद्यनाथ के दर्शन किए और दूसरी गाड़ी से वे श्री काशी धाम चले वहां आठ दस दिन रुककर उन्होंने जी भरकर श्री विश्वनाथ जी श्री अन्नपूर्णा तथा अन्यन्या प्रसिद्ध देव देवियों के दर्शन किए श्रीमान वेणीमाधव के धरहरे पर चढ़कर विश्वनाथ की स्वर्णपुरी देखी श्री विश्वनाथ की आरती देख उनका भाव भावावेश इतना अधिक बढ़ गया कि लौटते समय उनके पैर अस्वाभाविक रूप से पड़ने लगे बाद में पूछे जाने पर उन्होंने बताया ठाकुर मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंदिर से ले आए एक दिन वे अन्य महिलाओं के साथ स्वामी भास्करानंद जी के दर्शन करने गए जाकर देखा कि वे नग्नावस्था में हैं श्रीमा और अन्य स्त्रियों के उपस्थित होने पर उन्होंने कहा संकोच मत करो माई तुम सब जगदम्बा हो शर्म क्या देख सुनकर श्रीमा को उनके संबंध में जो बोध हुआ उसके बारे में उन्होंने पीछे बताया आहा कैसे निर्विकार महापुरुष हैं शीत ग्रीष्म में एक से नंगे बैठे हैं काशी से सभी अयोध्या पहुंचे और वहाँ एक दिन रहकर उन्होंने श्री रामचंद्र की लीला भूमि का दर्शन किया अयोध्या से वृंदावन यात्रा के राह पर श्री माँ ने अचिंत रूप से श्री राम कृष्ण के दर्शन पाए श्री की बाहु में श्री राम कृष्ण का सुवर्ण निर्मित इष्ट कवच था वे इसे अत्यंत सावधानी से रखती और इसकी पूजा करती थी रेलगाड़ी में वे अपने बाहू खिड़की के पास ऊपर किए हुए लेटी थी श्री रामकृष्ण ने खिड़की से मुंह बढ़ाकर कहा कवच तो तुम्हारे साथ है पर देखना खो ना जाए माँ ने उसे तुरंत निकाल उस टीन के बक्से में रख दिया जिसमें श्री से नित्य पूजित श्री राम का फोटो था तब से उन्होंने फिर कभी उस कवच को नहीं पहना यथा समय वृंदावन में पहुंच गए बलराम बाबू के यमुना तट पर स्थित पैतृक मंदिर काला बाबू के कुंज में ठहरी उस समय भादों का महीना समाप्त प्राय था वर्षा के अंत में वृंदावन के वनों की शोभा अपूर्व हो गई थी स्थान स्थान पर मयूर बोल रहे थे मृगों के झुंड निशंक होकर चल रहे थे पर अचानक मनुष्यों की आहट पाते ही कान खड़े कर जल्दी से भाग जाते थे भरी यमुना कलकल शब्द करती चंचल गति से बह रही थी वृंदावन की वह शोभा बड़ी सुंदर थी वही निकुंज वन श्री राधिका के बिरश्र से सिक्त वे ही धूलिकण सभी तो थे सर्वत्र ब्रजराज की चमकती हुई स्मृति हृदय में उनके दर्शन की लालसा उत्पन्न कर रही थी पर कृष्ण कहाँ हैं वृंदावन में आकर विरहणी श्री माँ के मन में हाहाकार मच गया इसके पहले उन्हें कम से कम तीन बार चर्म चक्षुओं से श्री रामकृष्ण के दर्शन मिले थे किंतु जो चिर वांछित है उनके चरणों में श्री माँ के संपूर्ण मन और प्राण दिन रूप से बधे हैं उनके नित्य दर्शन का अभाव उनके अंतकरण में प्रतिक्षण मर्मांतिक पीड़ा उत्पन्न करके बार बार यह प्रश्न उठाने लगा वे कहाँ हैं वृंदावन में आज श्री के नेत्रों में अविराम आंसू बरसते रहे उनके साथ योगिन माँ के आंसू भी मिल गए वे श्री कृष्ण के देह त्याग के पूर्व ही वृंदावन आ गई थी उनको देखते ही श्री शोका वेग से अरे योगिन कहकर उन्हें छाती से लगा रोने लगी दूसरों के मुख से सब वृत्ता सुन योगिन मां की भी आंखों से अविरल अश्रुवर्षा होने लगी अंत में एक रात को श्री राम कृष्ण उन्हें दर्शन देकर बोले अरे तुम सब इतना रोती क्यों हो मैं तो यही हूँ गया कहा हूँ यह तो मानो केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है इसके पश्चात श्री का उज्वली शोक सिंधु को शांत हुआ पर श्री रामकृष्ण का आदर्शन जनित विरह अब से दूसरे ढंग से प्रकट होने लगा श्रीमद् भागवत के गोपी गीत में उल्लिखित है कि रासमंडल से श्री कृष्ण को सहसा अंतरहित होते देख गोपियाँ विफल हो उन्हें खोजने लगी पर विफल मनोरथ हो विरह जनित तन्मयता के कारण अपने को ही श्री कृष्ण मान उनकी शुभ लीलाओं का अनुकरण करने लगी श्री के शरीर और मन में भी इस समय वैसी ही तन्मयता दिखाई देने लगी वे कभी आत्मविस्मृत हो बिना किसी के देखे अकेली विस्तृत रेतीली तटभूमि को लांग यमुना किनारे पहुंच जाती बाद में उनके साथी उन्हें खोजकर वापस ले आते कौन जाने उस समय श्री अपने को श्री राधिका और श्री रामकृष्ण को श्री कृष्ण समझ हृदय वृंदावन की नृत्य ब्रजलीला में निमग्न रहा करती हो सुना जाता है कि एक बार उन्होंने किसी भक्त के प्रश्न के उत्तर में कहा था मैं ही राधा हूं। कभी कभी वे श्री राम रामकृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाया करती खाला बाबू के कुंज में एक दिन ध्यान करते करते उन्हें गंभीर समाधि लग गई जो किसी तरह टूटती ही न थी योगिन माँ ने बहुत देर तक भगवान का नाम सुनाया पर समाधि भंग होने का कोई लक्षण नहीं देख गया अंत में योगिन महाराज ने आकर नाम सुनाया तब समाधि कुछ कुछ कम हुई समाधि भंग के उपरांत श्री रामकृष्ण जिस प्रकार बोलते थे उसी प्रकार श्री भी बोली खाऊंगी कुछ भोजन जल और पान सामने रखे जाने पर उन्होंने श्री राम कृष्ण की ही तरह थोड़ा थोड़ा खाया इतना ही नहीं श्री रामकृष्ण जैसे पान के बीड़े का नुकीला भाग दांत से काटकर कर फेंक देते थे वैसा ही श्री ने भी किया उस समय योगिन महाराज के कुछ प्रश्न करने पर श्रीमान ने ठीक श्री राम कृष्ण की ही तरह उत्तर दिया सचमुच उस समय उनके हाव हाँ श्री राम कृष्ण की ही तरह दिखाई पड़ रहे थे बाह्य बाह्यवस्था में आकर उन्होंने स्वयं बताया कि उन्हें श्री राम कृष्ण का आवेश हुआ था बिर तुरा का सारा मन उस समय श्री रामकृष्ण में मग्न हो जाने के कारण उनके जीवन में ऐसा प्रचंड वैराग्य आ गया था कि ऐसा प्रतीत होता मानव व्यवहारिक जगत से उनका कोई संबंध ही नहीं है इस समय उनके आचार व्यवहार देखने से और बातचीत सुनने से ऐसा लगता मानो वे एक अत्यंत सरल बालिका है एक दिन पत्र पुष्पों से सुसज्जित एक शव को कीर्तन के साथ शमशान की ओर ले जाते देख श्रीमान ने कहा देखो देखो इस मनुष्य को किस प्रकार वृंदावन प्राप्त हुआ है हम तो यहाँ शरीर छोड़ने के लिए आई पर एक दिन जरा सा बुखार भी न हुआ इधर कितनी उम्र हो गई हमने बाप को देखा जेठ को देखा योगीन माँ ने उनकी बातें सुन हंसते हुए कहा क्या कहती हो मां तुमने बाप को देखा भला बाप को कौन नहीं देखता श्री माँ वृंदावन में लगभग एक वर्ष तक रही मास्टर महाशय की पत्नी तो एक महीने के पश्चात प्रबल मलेरिया से पीड़ित हो पुज्य काली महाराज के साथ कलकत्ता लौट आई लाटू महाराज भी पाँच छः महीने के बाद रामचंद्र दत्त के घर की कोई दुर्घटना सुन कलकत्ता लौट आई दीर्घकाल तक तीर्थवास करने के बाद सीमा का मन बहुत कुछ साधारण भूमि में आ गया जैसे पहले वे दारुण वियोग ताप से संतप्त थी वैसे ही बाद में श्री रामकृष्ण ने उन्हें आनंद से परिपूर्ण कर रखा वे नित्य घूम घाम कर अनेक मंदिरों में मूर्तियों के दर्शन करती और वहाँ कुछ समय तक बैठ ध्यान जब करती उस समय के एक दिन की घटना उन्होंने योगिन मां को बतलाई थी उस दिन उन्होंने श्री राधा रमन के मंदिर में जाकर देखा कि भक्त नवगोपाल बाबू की सहधर्मणी मानो मूर्ति के सामने खड़ी हो पंखा झल रही है घर लौटकर कर सीमा ने योगिन माँ से कहा था योगीन नौगोपाल की पत्नी बड़ी पवित्र है मैंने ऐसा देखा इस बीच में एक बार सीमा ने अपने संगियों के साथ वृंदावन की परिक्रमा भी की उन्हें इसमें पंद्रह दिन से अधिक समय लगा परिक्रमा के समय मालूम होता था मानो वे व्रत के सभी स्थानों को ध्यानपूर्वक देखती जाती हैं कहीं कहीं वे अचानक खड़ी हो जाती पूछने पर कहती कुछ नहीं चलो उनकी संगनी योगिन मां आदि को स्पष्ट बोध होता कि माता जी भावस्थ होकर जा रही हैं और उन्हें दर्शन आदि भी हो रहे हैं अतएव उन्हें इस बारे में सविशेष इस जानने की अभिलाषा होती किंतु माँ इस जिज्ञासा के उत्तर में यही कहती चलो कुछ नहीं वृंदावन में श्री राम कृष्ण ने श्री से अपना एक असमाप्त कार्य पूरा करवाया जिससे मां के जीवन में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ उन्होंने एक दिन श्री को दर्शन देकर कहा तुम योगिन को अर्थात स्वामी योगानंद को यह मंत्र दो पहले दिन श्री इसे अपने मस्तिष्क की कल्पना समझ शांत रही उन्हें लज्जा भी आई लोग कहेंगे माँ इतने जल्दी शिष्य बनाने लगी दूसरे दिन भी वही आदेश हुआ पर श्री ने उस पर ध्यान नहीं दिया तीसरे दिन श्री राम कृष्ण के पुनः प्रकट होने पर श्री ने उससे कहा मैं तो उसके बातचीत भी नहीं करती फिर मंत्र कैसे दूं? श्री रामकृष्ण ने सलाह दी तुम बेटी योगेन से योग माँ से कहना वह पास रहेगी उन्होंने यह भी बता दिया कि कौन सा मंत्र देना होगा उसके पश्चात श्री ने योगिन माँ के द्वारा योगिन महाराज से पूछवाया कि उनकी मंत्र दीक्षा हुई है या नहीं उन्होंने बतलाया, नहीं ठाकुर ने मुझे कोई विशेष इष्ट मंत्र नहीं दिया है मैं अपनी रुचि के अनुसार एक नाम जपता हूँ योगीन महाराज ने यह भी बताया कि उन्हें भी श्री राम कृष्ण से वैसा ही आदेश मिला है लेकिन लज्जा के मारे वे कुछ कह न सके थे अंत में श्री उन्हें मंत्र देने को सम्मत हुई दीक्षा के दिन श्री रामकृष्ण के फोटो तथा देहावशेष की डिब्या को सामने रख पूजा करते करते श्री माँ को भावावेश हो आया तब उन्होंने योगिन महाराज को बुलाकर बैठने को कहा और उसी भावावस्था में उन्हें मंत्र दिया मंत्र इतने जोर से कहा कि पास के कमरे से योगिन माँ भी उसे सुना योगिन महाराज ही श्रीमांस के प्रथम दीक्षित शिष्य थे वृन्दावनवास के प्राय अंत में श्री हरिद्वार घूम आई थी साथ में योगिन महाराज योगिन मां, गुलाब मां और लक्ष्मी दीदी थी हरिद्वार जाते समय रेलगाड़ी में योगिन रेल महाराज को भाषण भीषण ज्वर हुआ योगिन मां जब उन्हें वे, वेदाना खिला रही थी तब श्री ने देखा मानो श्री रामकृष्ण को ही खिलाया जा रहा है ज्वर की अचेतन अवस्था में योगिन महाराज ने देखा एक भीषण मूर्ति सामने आकर कह रही है तुझे देख लेता पर क्या करूं परमहंस देव का आदेश है मुझे अभी चले जाना होगा जाते समय उस मूर्ति ने लाल वस्त्र पहने हुए एक देवी को दिखाकर उसे कुछ रसगुल्ले खिलाने का निर्देश दिया उस दर्शन के बाद ही ज्वर उतर गया हरिद्वार पहुंचकर श्री मां ने यथारीति ब्रह्मकुंड में स्नान और मंदिर आदि के दर्शन किए कलकत्ते से वे श्री रामकृष्ण के केश और नख तीर्थ में विसर्जित करने के लिए ले आई थी उसका कुछ भाग उन्होंने ब्रह्मकुंड में डाल दिया फिर भागीरथी के उस पार जा चंडी पहाड़ी पर चढ़ उन्होंने देवी के दर्शन किए इसके बाद श्रीमा अपने साथियों के साथ जयपुर गई वहाँ सब लोग श्री गोविंद जी के दर्शनों के पश्चात अन्य देवताओं के दर्शन करने लगे एक देवी प्रतिमा के सामने पहुंचते ही योगिन महाराज बोल उठे मुझे ज्वारवस्था में इसी देवी के दर्शन हुए थे वह शीतला देवी थी देवी को आठ आने के रसगुल्ले भोग लगाए गए जयपुर के पश्चात वे पुष्कर तीर्थ पहुंचे श्री यहां सावित्री पहाड़ी पर भी चढ़ी पैर में घटिया शुरू हो जाने पर भी वे तब तक काफी चल लेती थी इसलिए वृंदावन की परिक्रमा करना चंडी और सावित्री पहाड़ियों पर चढ़ना तथा पैदल मंदिर आदि के दर्शन करना संभव हो सका था एक वर्ष के बाद वे सब प्रयाग होते हुए कलकत्ते को रवाना हुए प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में श्री माँ ने श्री राम कृष्ण का बाकी केश और नख विसर्जित किया उस दिन की घटना का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया था ठाकुर का केश क्या साधारण वस्तु है उनके देहांत के बाद जब प्रयाग गई तब उनका केश तीर्थ में डालने के लिए सांस ले गई गंगा यमुना संगम के स्थिर जल के पास उस केस को हाथ में लिए जल में छेड़ छोड़ना ही चाहती थी कि इतने में अचानक एक लहर उठी और मेरे हाथ से उसे लेकर फिर पानी में मिल गई तीर्थ पवित्र होने के लिए उनका केस मेरे हाथ से ले लिया लक्ष्मी विधवा थी अतः उन्होंने वहां मुंडन कराया किंतु श्रीमान ने ऐसा नहीं किया श्री के हृदय में उस समय श्री राम कृष्ण से नित्य मिलन हो रहा था और चर्म सख्ओं से भी उनके दर्शन हो रहे थे इसलिए जैसे आभूषण त्याग संभव न हुआ था वैसे ही मुंडन भी संभव नहीं हुआ इस प्रकार तीर्थ दर्शन तथा श्री राम कृष्ण के साक्षात्कार का आनंद ले उन्होंने कलकत्ते में बलराम बाबू के गृह में पदार्पण किया